प्रत्यक्ष इसके लिए सिद्धांत तो स्वयं देवदत्त ये स्वयं देवदत्त ये प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विकपक है ना शब्द ज्ञान निर्विकल है प्रत्यक्ष ज्ञान में तो ये देश काल इत्यादि का संबंध बहन हो जाएगा और शास्त्रीय के तत्व मदि वाक्य तो तत्व मदि वाक्य ये संसर्ग अनवगाही होने से ये निर्विकल्प माना जाएगा तो क्रो पक्षी आगे शंका किया कि ये आप अभी तत्वमसी वाक्य का जो है उसको नहीं कह करके अभी आप इसमें निर्विकल्प का अर्थ संसर्ग अनुगा करते है सिद्धांत कहा की जो अखंड तत्व है वही संसर्ग अनु एक ही हैं वृद्धि कैसे विषय या गुरु जी उनको बताएंग्री कैसे तत्व प्रसिद्ध इसको कहते हैं महावाक्य महावाक्य दोनों पदार्थ का ऐक्य करेगा किंतु जिस दोनों पदार्थ को ऐक्य करेगा वो दोनों पदार्थ का ज्ञान पहले होना चाहिए यहां दोनों पदार्थ क्या है कहते हैं कि एक हो गया तुम पद का अर्थ इतने तुम पद का अर्थ हम तो जानते हैं हम है मोटा है पतला है बोरा है ताला है जो है हम तो वो जानते है और तत्पद का अर्थ क्या है ये जगत का जो सृष्टि करने वाला रक्षा करने वाला पालन करने वाला वो तत्पद का अर्थ है तो अभी यहाँ जो मैं हूँ शरीरधारीमान ये दोनों एक कैसे होंगे वाक्य कह दिया तत् तो और तुम ये दोनों समान होना चाहिए क्योंकि तो जैसे हम शब्द सुनेंगे हमारा बुद्धि में पहले आ जाएगा तत्व तुम को तो एक करना है तो शब्द को एक करेगा शब्द का अर्थ को एक करेंगे हमारा बुद्धि में पहले वाच्यर्थ तो ही आएगा इसलिए वाक्यर्थ <coughs> में हम एक करेंगे अर्थात बनी ना हम वाक्य सुने और चल दिए करने के लिए सेक करने के लिए किंतु तो पता चला यह तो हो नहीं पाएगा तो क्यों नहीं? कहते हैं वाक्य शब्द का, का जब अर्थ पता चलता है बंधी में से करण तो नहीं है इसी प्रकार की हम दोनों शब्दों को समानाधिकरण कर दिए किंतु जब अर्थ में जाकर के देखते हैं एक तो अल्पज्ञा एक सर्वज्ञ एक अल्पशक्तिमान एक सर्वशक्तिमान अर्थ में जब जाते हैं देखते हैं अर्थ में विरोध है घटना तो हो गया जैसे शेख करण तुम नहीं है तो फिर हम वापस आ जाते हैं इसी प्रकार किया अर्थ में विरोध हुआ पहले शब्द में समान अधिकरण आगे अर्थ में विरोध स्पूर्ति विरोध स्पूर्ति होने के बाद कहते हैं अभी विरोध हुआ तो उनको देखना है कि ये दोनों का अर्थ में क्या पूर्णतया तो दोनों अर्थ में विरोध है अर्थात आंशी का विरोध है ये देखना पड़ेगा तुम तो पदार्थ तो कहने से उसमें उपाधि अंश हो गया और उपधेय अंश चैतन्य अंश हुआ तत्व तो तो पदार्थ तो कहने से वहाँ भी उपाधि अंश माया अंश माया का जो सृष्टित्वम ये पालकत्व ये सब और वहां भी उपधेय अंश हो गया चैतन्य तो हमको अभी देखना है जो विरोध हो रहा है विशेषण अंश में उपाधि अंश में विरोध हो रहा है या विशेष अंश में उपधेय अंश में विरोध हो रहा है कहेंगे हमको उपाधि अंश में विरोध हो रहा है तो ये उपाधि अंश को छोड़ करके केवल उपाधेय अंश को लेना है ये कैसे करेंगे कहेंगे आपको लक्षणावृत्ति करना पड़ेगा भाग त्याग लक्षण <स्ति> अर्थात पहले पदयो हो सामानकरण्यम आगे अर्थ वो हो विरोध स्पूर्ति आगे लक्षणा लक्षणा करने के बाद चैतन्य अब ये दोनों जो लक्ष्यार्थ है चैतन्य ये दोनों लक्ष्यार्थो तो को एक करना है ये तत्व वाक्य का तात्पर्य है किंतु जिस समय में विरोध स्पूर्ति हुआ हम लक्षणा करते हैं तब तो, जिसको तीर का ज्ञान नहीं है तीर क्या पदार्थ तो जानता नहीं उसको कहा जाएगा गंगाया उसको ये वाक्य से ज्ञान होगा कि नहीं नहीं होगा और कहेगा प्रवाह में तो घोष हो नहीं पाएगा और उसको तीनों का ज्ञान ही नहीं है तो जिसको लक्ष्यार्थ ज्ञान नहीं है उसको वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो पाएगा जहाँ शक्त में नहीं लेना है लक्ष्यार्थ को लेना है वहाँ जिसको लक्ष्यार्थ ज्ञान नहीं है उसको नहीं हो पाएगा इसी प्रकार जिसको तोमर और का लक्ष्यार्थ ज्ञान नहीं है उसको ये वाक्य से ज्ञान नहीं होगा अर्थात तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान होना चाहिए अर्थात शुद्ध होकर के हम शुद्ध पदार्थ है अहम कहने से तोम कहने से वह शुद्ध कूटस्थ जिसको अनुभव है उसी के लिए ही ये वाक्य से ज्ञान होगा तो ये कैसे होगा गेदांत श्रवण करने से जब बार बार श्रवण करेगा धीरे धीरे ये ब्रह्माकार वृत्ति बनेगा तुम तो पदार्थ का उसको शोधित अर्थ ज्ञान होगा अर्थात तो उसका अंदर में एक निश्चय आएगा हम ये शरीर देह मनोबुद्धि के साथ हमारा संबंध नहीं है हम एक अगर चैतन्य पदार्थ है ऐसे निश्चय होगा और इसी प्रकार की अभी जब तुम तो पदार्थ शोधन पूरा हो जाएगा इतना दृढ़ निश्चय हो जाएगा तभी वो तत्व के बारे में विचार करेगा सोचेगा जब तक तत्व पदार्थ शोधन होकर दृढ़ नहीं हो गया तोन पदार्थ तो बाहर तत्व में जाएगा नहीं अर्थात तत्व में डर करके अंदर रहेगा संसार को बिल्कुल व्यवहार नहीं करेगा भागेगा उससे हमेशा अंदर होगा एक इतना साधाता बैरा गई अवस्था बिल्कुल बाहर के साथ अर्थात थोड़ा कुछ होगा तो अंदर घुस जाएगा इस प्रकार के होगा अंदर घुस जाएगा अर्थात तो पहले इन सबको छोड़ो समाधि हो जाएगा किस में तोम पदार्थ का लक्ष्यार्थ में कहा से उसको मिला या तो योग मार्ग में गया होगा तो समाधि करके तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ का ज्ञान कर सकता है वेदांत में किंतु थोड़ा शीघ्र होता है जैसे भी हो तो पदार्थ का लक्ष्यार्थ का ज्ञान आवश्यक है अर्थात निश्चय होना है की हम यह शरीर मनोबुद्धि नहीं है एक दृढ़ निश्चय आएगा जब निश्चय हो जाएगा कहते ना जो भय से कमरे में चला गया था किसका भय से तत्व पदार्थ का भय से कमरे में गया था अब इतना दृढ़ हो गया कि हमको कोई छू नहीं पाएगा क्यों कहता हम तो एक असंग कूटस्थ पदार्थ है ये जगत हमको छू नहीं पाएगा जब इस प्रकार तो के निश्चित तो हो जाएगा तब तो वो फिर खिड़की से बाहर को देखेगा अर्थात तो तत्व पदार्थ को देखेगा आगे उसके बारे में विचार करेगा तब अगर शास्त्रीय मार्ग में चल रहा है तो शास्त्र कहेगा तस्माद करके अंतिम पुरुष इस प्रकार होगा जिसको देखेगा वृक्ष को देखेगा कहेगा वृक्ष क्या है पृथ्वी है पृथ्वी कहां से है जल है इस प्रकार करेगा इसको कहते हैं लय चिंतन करेगा तत्व तो पदार्थ का लय करेगा लय करके क्या करेगा <स्थि> <स्थ> ये अंतिम में आकाश है ये आकाश क्या है कहने ये चैतन्य से ही है माया का दर। तो इसलिए ये हमको जो दिख रहा है वो चैतन्य ही है चैतन्य है कहने से ये चैतन्य क्या पदार्थ है शब्द कहने से तो नहीं होगा हमारा बुद्धि कुछ पकड़ना चाहिए जिस समय में, में लय करके चैतन्य है बुद्धि निश्चय करे ना उस समय में, में उसको जो तो पदार्थ का शोधन हुआ है जो अनुभव उसका है तोम पदार्थ जिस समय उसका बुद्धि में आएगा ये सारे विचार बंद हो जाएगा बिल्कुल स्थिर रहेगा क्योंकि चैतन्य में कोई और क्रिया नहीं है और भी वो वृक्ष को लय कर रहा था तत्व पदार्थ को लय कर रहा था अंतिम में जाकर के जैसे उसका बुद्धि करेगा ये भी तो वही चैतन्य है ये लय कैसे हुआ शास्त्र से हुआ क्योंकि उपनिषद सुना है अस्मात्म में है ये शास्त्र से सुन करके लय करके जैसे चैतन्य में पहुंचाएगा उसको जो तोम पदार्थ का शोधन होकर के चैतन्य का अनुभव हुआ है वही बुद्धि में आ जाएगा क्या ये तो तत्पदार्थ का शोधन होकर के अनुभव आएगा किंतु कौन त्व पदार्थ का जो शोधित अनुभव वही आएगा किंतु मानेगा ये तो तत्पदार्थ का शोधन अभी हम किया ना अभी वृक्ष को शोधन किया उसको चैतन्य बनाएगा हमारा यह बुद्धि स्थिर हो गया विचार शून्य हो गया निष्क्रिय हो गया अर्थात हम था था चैतन्य का तत्व पदार्थ का लक्ष्य को तो पता होगा ऐसा हो जानेगा ऐसे बार बार होगा जहाँ जिसको देखेगा सबको पर्वतों को नदी को पूर्व को जिसको देखेगा सबको ऐसा लड़ा करेगा ये चैतन्य जिस समय कहेगा ये चैतन्य है ये स्थिर हो जाएगा तो कौन पदार्थ का अर्थ आ जाएगा किन्तु जानेगा ये तत्व पदार्थ ऐसा चलेगा आगे एक दिन जब समय होगा फिर कहेगा अच्छा ये जो हम इसको लय करके जो लाता है तत्पदार्थ का अर्थ ये तो वास्तविक मैं ही तो वही हूँ मैं अर्थात जो तुम पदार्थ का शोधित अर्थ जो मैं हूँ वही वास्तविक हम तत्पदार्थ का शोधन करने का समय में आता है अर्थात ये दोनों अलग नहीं है ये जगत को शोधन करने से हम जहाँ जाकर के पहुँचते है वो तुम पदार्थ ही है ये दोनों अलग नहीं है अर्थात मेरे में ये जगत अध्यस्त है ये हुआ कि तोम और तत्व दोनों का लक्ष्यार्थ एक हुआ एक होने से पहले क्या दो था कल ना एक ही व्यक्ति था कभी वो रावण बन जाता था कभी वो रावण बनता था तोम पदार्थ का लक्ष्यार्थ का रूप में जो उसको पता है तत्व पदार्थ का लक्ष्यार्थ का रूप लेकर के वही आकर के खड़ा होता था कहता था कि मैं तो तत्व पदार्थ का लक्ष्यार्थक और ये दोनों एक बोल करके तो वो मानता नहीं था मानता नहीं था मैं उस दिशा में बुद्धि नहीं गया था पहले इसको तत्पदार्थ का लक्ष्य लक्ष्यार्थ मानता था हम लोग अभी ये विचार सुन लेते हैं ना इसलिए जैसे ही हमको तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ आएगा तुरंत हमारा बुद्धि कहेगा हम सुने थे ना ये दोनों एक ही हैं जब ऐसे विचार नहीं सुनेंगे हम लोग ये दो को अलग अलग करके चलेंगे थोड़े दिन ये कहे हैं सिद्धांत बिंदु का टीका में कहे है कि दो अलग अलग शुद्ध पदार्थ आएंगे तो फिर हम लोग लगेगा कि ये दो कहाँ से आएंगे भाई है इसी प्रकार की जो पदार्थ का शोधित पदार्थ उसको लाएगा सामने में कौन लाएगा बुद्धि अर्थात बुद्धि उसको अनुभव करेगा आगे फिर ये दोनों को एक मानेगा अर्थात प्रमाता को उस समय में एक शुद्ध अवस्था का भान होगा शुद्ध अवस्था का भान होगा अर्थात तो उसमें कोई वृक्षाकार नहीं रहेगा हमको जो घटाकार ज्ञान होता है वृक्षाकार ज्ञान होता है उसमें एक आकार रहता है तो जिस समय में, में चैतन्य को विषय करेगा चाहे तुम तो पदार्थ हो तत्पदार्थ तो हो उस समय कोई आकार नहीं रहेगा बिल्कुल स्थिर रहेगा तो किंतु जानता रहेगा कि बिल्कुल स्थिर हूं मैं हूं अर्थात कदाकार वृत्ति हुआ किसको को विषय क्या कहेगा कि स्थिर और उसका कोई सीमा परिच्छेद कुछ भावना नहीं होगा उसको ब्रमाकार व्यक्ति कर जाएगा तो अहम वही होगा और अर्थात घटो इत्यादि का वृत्ति होने का समय में घटाकार वृत्ति एक है उस समय में अहम आकार ऐसा इतना भान नहीं आएगा यदि भी हम आकार सर्वदा रहेगा किंतु जिस समय में ब्रह्माकार वृत्ति होगी उस समय में हम है ये निश्चित तो बोध रहेगा अर्थात विषय करेगा ये, ये वृत्ति को विषय करेगा जब हमारा ये पूरा स्थिर होता है उस समय हम जानते हैं की हम है जब कोई विषय नहीं रहता है हम सब जानते हैं और परीक्षा करना है तो आप सस्ता प्रणाम करके देख सकते हैं जिस समय आप सस्तांग प्रणाम करेंगे बंद होगा खर्चा है आधा सेकंड के लिए एक सेकंड के लिए दो सेकंड के लिए कितना समय बंद होगा वो अलग बात है कि ये बंद होगा अगर हम जागृत होकर के आज तो इसको अनुभव करना है करेंगे तो जिस समय आप झुकेंगे देखेंगे कि बंद हो गया उस समय में और झुकना वो सबको ध्यान नहीं देना इसको ध्यान देना देखेंगे वो हो रहा है उसको अगर ध्यान देंगे तो संस्कार बनेगा जिस चीज को हम ध्यान देंगे उसका संस्कार बनेगा जिसको ध्यान नहीं देंगे उसका संस्कार नहीं बनेगा रास्ता में जाते हैं कितना चीज देखते हैं ध्यान नहीं देते तो संस्कार नहीं होता ब्रह्माचार विधि हमको रोज हजार बार होता है ध्यान नहीं देते तो संस्कार नहीं होता ध्यान देंगे तो संस्कार बनेगा संस्कार बनने से क्या होगा बार बार स्मरण होगा इसलिए वेदांत अभ्यास करने का समय इसको ध्यान तो देना ही है शास्त्रांग प्रणाम करने का समय थोड़ा अधिक होगा जो करके जो घुटने में करते हैं थोड़ा कम होगा इसलिए हमारा शास्त्र इत्यादि कहते हैं ना सष्टांग प्रणाम करना चाहिए तो इसे अधिक लाभ होगा तो जितना करेंगे देखेंगे बढ़ेगा किंतु तो को हमको धीरे धीरे ध्यान देना है तभी तो संस्कार बनेगा तो ये होता है ये वृत्ति तो ये होगा होगा और ये अनुभव में भी आएगा इसको अगर हम ध्यान नहीं देते अनुभव में आएगा तो चैतन्य को विषय करेगा चैतन्य को विषय करेगा अर्थात अहम आकार होगा करने वाला को जान नहीं है मैं ही ब्रह्म इसे इसलिए उनका मतलब इसलिए जान के ज्ञान नहीं होता मतलब लेकिन वो तैयार तो है ज्ञान के तैयार है जैसे रामकृष्ण लेकिन संस्कार ये जो ये कनेक्शन अंतिम जैसे परमान जी जी रामकृष्ण जो बात आता है ना उनको तो एकदम बिल्कुल तैयार है कि उसको हटा करके अहम को डाल दीजिए हो गया उसका तो जो अहम के ऊपर अगर इसलिए हम उनको विचार करते हैं उनको शिव जी के ऊपर गंगा जी के ऊपर गुरु के ऊपर ध्यान करने का आवश्यक नहीं गुरु अर्थात हम है कहते हैं वो विग्रह के ऊपर नहीं गुरु का जो वास्तविक स्वरूप है अर्थात वो क्या है अहम ध्यान करना है तो अहम के ऊपर ध्यान करना है ताकि जब हमारा वृत्ति होगा यह ब्रह्मकर वृत्ति ही होगा हमको घटाकार वृद्धि शिवाकर वृत्ति ही नहीं होगा कमाकर वृत्ति ब्रह्मकर वृत्ति और अहमकार वृत्ति होने से जो वेदांत नहीं सुना उसको भी अहमकार वृत्ति होगा जो वेदांत सुना है उसको भी हमकार वृत्ति होगा जो वेदांत सु, नहीं सुना है अहमकार वृत्ति के बाद आकर के कहेगा मैं तो गंगू हूँ ना तो ये गंगू आकार वृत्ति होगा जो वेदांत तो सुना है वो जानता है मैं तो ब्रह्म हूं ना वो कहेगा मैं तो ब्रह्माकार वृत्ति हुआ ना ये अंतर होगा इसलिए शास्त्र में चलने से लाभ होता है अधिक लाभ होना तो दिन में हम लोग तो कम से कम दस टो प्रणाम तो करते हैं कहीं ना कहीं अगर हमको तो दस बार भी वृत्ति होगी हम आकार वृत्ति होगी तो फिर विचार करना है जो अहम आकार ब्रह्मा कार वृत्ति दिन में हमको दस ब्रमा का वृत्ति है संस्कार कैसे होगा ध्यान देने से संस्कार बढ़ने से मेरा गति बढ़ेगा अच्छा टीका मैं ये जो कहा गया कि संसद अनवगाही ज्ञान है यही अखंडास्थ टीका तृतीय पंक्ति में तत्र आचार्य त्य सी आद आचार्य चीक्षु कवि टीकाम चिकाचार्य शेष मूल में तदुक्त्य तो तो तो संसर्ग संगी सामी समी यद्वा। उत्ता पंडार यदि तीन का उत्ता तक या यम संगी हेतुता संसर्स्युता उत्ता यदा तत्तिपिक्स चतुर्थ या नवम श्लूपे चित्स गिराव गिरावी का शब्द का या यम जो यसर्ग असंगी सम्य का हेतु संसर्ग को विषय नहीं करने वाला सम्यक ज्ञान का हेतु कौन है कहते गी हैं का एक सामर्थ्य है क्या करेगा संसर्गो को विषय नहीं करके भी सम्यक ज्ञान पर आएगा उसी को कहा जाएगा अखंडार्थता संसर्गो को विषय नहीं करना यही अखंडार्थता यद व प्रातिपदिका अर्थता प्रातिपदिका का अर्थ जो होगा वो अखंड होगा आगे हम उसमें कर्म तो कर्म तो लाएंगे तो वो खंड हो गया अगर नहीं लाएंगे तो तो अच्छा कल एक विचार हम लोग कर रहे थे शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान आगे अर्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान आगे अर्थ ज्ञान ऐसे तीन करते थे तो जो पदार्थ ज्ञान होता है इसी को अगर हम शब्द ज्ञान कहकर के कर्ण कहेंगे आगे वाक्यर्थ ज्ञान प्रमा होगा क्योंकि शब्द ज्ञानम करणम शब्द ज्ञान प्रमा अगर शब्द ज्ञान से हम पदार्थ ज्ञान को लेंगे तो आगे प्रमा हो जाएगा वाक्यर्थ ज्ञान तो भी पदार्थ ज्ञान और वाक्यार्थ ज्ञान में और बीच में और कुछ नहीं रहा तो व्यापार किसको मानेंगे जैसे कहते हैं ना प्राचीन न्याय लोग परामर्श ज्ञान को करण मानते हैं उनको कहते हैं आपका व्यापार क्या है वो कहते हैं हमारा तो लक्ष्मण में व्यापार नहीं है किंतु ये प्राचीन न्याय को छोड़ करके बाकी सब लोग कहते हैं असाधारण कारण जो होगा वही कारण मानेंगे व्यापार में साधारण असाधारण कारण व्यापार होना चाहिए इसलिए प्राचीन न्याय का बाद इतना स्वीकार नहीं होता सभी लोग कहते हैं व्यापार होना चाहिए तो अगर व्यापार वाला को कहेंगे तो फिर अर्थ ज्ञान को हम कर्ण नहीं मान पाएंगे क्योंकि उसके आगे व्यापार नहीं है इसलिए जो हमको शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ शब्द ज्ञान अर्थ ज्ञान बाकी अर्थ ज्ञान तीन हुआ जो शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ये कर्ण होगा और जो मतलब पद ज्ञान पद का जो स, स, अच्छा हाँ जो सुन सुने और जब अर्थ ज्ञान है पदार्थ ज्ञान ये व्यापार हुआ और आज बाकी अर्थ ज्ञान ब्रमा हुआ तथा पद ज्ञान पदार्थ ज्ञान बाकी अर्थ ज्ञान तीन हुआ जब पद ज्ञान हुआ ये करण इसको न्याय न्यायन कार वस्तु तस्तु पद ज्ञानम एवं करणम मूल में तो कह दिया कि आप तम वाक्यम शब्द आपक्यम शब्द आपक्यम सब शब्द आपको वाक्य क्या है पद समूह अर्थात आप पद समूह शब्द का तो पद समूह अर्थात वो जो पद है वो शब्द हुआ न्याय तो पद शब्द नहीं होगा पद का जो ज्ञान हुआ ये शब्द होगा तो इसके लिए हम लोग का जब व्याप्ति का बात में विचार आया हुआ वृद्ध लोग कहते हैं कि ज्ञा लिंगम करण किंतु आगे वृद्ध का आगे जो बाकी न्यायिक लोग आया कहते ज्ञान मानव लिंगम करण नहीं लिंग ज्ञान करण आप लिंग को करण कहेंगे अथवा लिंग का ज्ञान को करण कहेंगे लिंग का ज्ञान को करण क्योंकि लिंग अगर करण है हमारा हमको उसको ज्ञान नहीं है तो आपको घट जाना चाहिए तो जब ज्ञान नहीं हुआ लिंग का आगे आपको अनुमति नहीं होगा इसलिए लिंग ज्ञान को करण माना चाहिए ज्ञान माना लिंग को नहीं इसी प्रकार की यहाँ भी मूल में कहते हैं कि आप्य आप पद समूह करण ऐसा तो किंतु मुख्य अर्थ ये नहीं लेना है इसलिए न्यायोधी कार्यामान पद समूह करण नहीं है पद समूह का जो ज्ञान हुआ ज्ञा मानव अलग है पद का ज्ञान अलग है पद का ज्ञान को कर्ण कागज है तो पद ज्ञान करण हुआ उसके आगे पदार्थ ज्ञान होगा उसके आगे पात तो ज्ञान होगा तो पदार्थ ज्ञान व्यापार हो गया बीच में आया पदार्थ ज्ञान व्यवधान को व्यापार हो गया तो ये जो हमको पद ज्ञान हुआ श्रवण से ये एक प्रत्यक्ष क्रमा है क्योंकि प्रत्यक्ष इंद्रिय से हुआ ये प्रत्यक्ष प्रमा है प्रत्यक्ष क्रमा शब्द शब्द क्रमा के लिए करण बनेगा जो प्रत्यक्ष प्रमा हमको ये शब्द सुन जैसे कोविदारम आनय कभी शब्द सुने ये प्रमा है प्रमा हाँ, हम सुना है कविद्वार को शब्द ये शब्द क्रमा हुआ तो आगे इससे हमको अर्थ आकर करके ज्ञान होगा वाक्यार्थ ज्ञान होगा किंतु कि शब्द का हमको सत्य ज्ञान नहीं होने से पदार्थ ज्ञान नहीं हुआ पदार्थ ज्ञान नहीं होने से वाक्यर्थ ज्ञान नहीं हुआ किंतु हमको शब्द ज्ञान हुआ शब्द ज्ञान हो रहा अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण तो शब्द ज्ञान जो कि शब्द ज्ञान का करण है वो स्वयं प्रमाण है हो ना शब्द ज्ञान को हम करण कहते हैं और वो स्वयं प्रमाण है सूत्र इसलिए जन्य प्रमाण है वो। <stologies> और प्राचीन न्यायिका का बात अधिग्रहण नहीं है इस विषय में नब्बे न्यायिक तो ग्रहण है नब्बे न्याय लोग कहते हैं की व्यापार हो तो असाधारण कारण इसलिए जो शब्द ज्ञान हो उसको करण लेंगे कल हम कहा था है कि अर्थ ज्ञान को करण लेंगे वो नहीं लेना है प्राचीन न्याय का मत में वो है अर्थ ज्ञान को करण मानेंगे अच्छा श्लोक देख रहे थे संसर्ग को विषय नहीं करने का बाणियों का जो सामर्थ्य है वही उनका अखंडार्थता है अथवा प्रातिपदिक का अर्थ कोई भी प्रातिपदी का अर्थ लक्षणवाक्य प्रातिपदिक अर्थ ही होता है जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कहते हैं चंद्र प्रतिपदिक का जो अर्थ है कहने से चंद्र प्रातिपदिक कहने का समय में उस समय में उसके प्रकाश का संबंध वो प्रकाश में प्रकृष्टत्व वो सब कुछ नहीं है प्रकृष्ट प्रकाश कह करके हम केवल वो चंद्र को जानने के लिए उपाय का कथन करते अंतिम तो में वो तो ग्रहण करेगा चंद्र स्वरूप को ग्रहण करेगा उसका प्रकाश जो फैल रहा है उसको ग्रहण नहीं करेगा प्राप्ति का जो है वो भी अखंड होंगे चंद्र जैसे तो कोई आकृति वाला चंद्र को नहीं ले प्लास्ट का नो बल है वो सब नहीं है केवल जो आकृति वाला है उसी को ही लेना है प्रातिपदिकार्थ तो कभी दूसरा को नहीं होता जो मुख्य होते उसमें प्रातिपदिकार्थ केवल अर्थात कोई संबंध के ही ना प्रकाश लेंगे तो वो चंद्र को छोड़कर हम दुकान पे पड़ा कोई प्लास्टिक पर चंद्रमा या प्लास्टिक उसके साथ प्रकृष्ट प्रकाश का संबंध नहीं है ना ना संबंध संबंध भी नहीं है को पकड़ करके हम जो विषय को पकड़ लेंगे ये संबंध छोड़ देंगे किंतु छु ये होना चाहिए नहीं तो उसके तक पहुँचे कैसे जब हम दिखाएंगे आकाश में प्रकृष्ठ वो तो दिखा रहे आकाश में न प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कहेगा तो प्रकृष्ट प्रकाश को पहले पकड़ेगा जैसे द्वितीय चंद्रह दिखाने के लिए वृक्ष से अग्रह कहते हैं तो ये तो माध्यम है कि तो माध्यम से जा करके लक्ष्य को पकड़ने के बाद इसको छोड़ देगा अर्थात तो लक्ष्य में ये सब नहीं रहेंगे ठीक है मैं। गिराम गिराम अर्थात तत्व मदि व्याख्यानम संसर्ग असंग समय भी हेतु संसर्ग को असंगी अर्थात संसर्ग को विषय नहीं करना ऐसा जो समय उसका हेतु जो वाक्य होते हैं, है या, याखंडार्थता उत्ता तद अग्राही यथार्थ ज्ञान हेतु तद अनवगाही संसर्ग असर्ग को अवगाहन नहीं करेगा यथार्थ का हेतु तद तम अखंडार्थत्म उक्तम, संसर्ग आ गया तो खंडार्थ हो जाएगा संसर्ग नहीं है तो ताम प्रातिपद अखंडार्थता उक्ता, था उक्ता। क्योंकि वही परे तत्रापि चतुष्सरे वाक्यतिव्या प्रतिदक प्रथम तो कह दिया ये में, श्लोक में दो चीज में अखंडार्थता कहा एक तरह तो की संसर्ग को विषय नहीं करके समय ज्ञान का जो हेतु हुआ वो अखंडार्थ हुआ दूसरा कहा प्रातिपदिकार्थ ये भी अखंडार्थ है शंका करने वाला कहता है प्रातिपदिकार्थ जो होगा उसमें तो संसर्ग रहेगा तो रहने से वो अखंडार्थ कैसे होगा तो जहां पर विवक्षा करते हैं कि जहां कहते हैं कि संसर्ग को विषय नहीं करेगा जो शब्द वो अखण्डार्थ को होगा ये तो ठीक है किंतु कि तो प्रातिपदिकार्थ जो होगा ये अखंडार्थ हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ में तो आ सकता है जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कहेंगे तो, तो कहें प्रकृष्ट प्रकाश इतना लेंगे तो इसके साथ संबंध तो आएगा प्रातिपदिक इसलिए टीकाकार कहते हैं उसको प्रातिपदिका का अर्थ है की प्रातिपदिक मात्र आगे क्योंकि प्रातिपदिक्थ में आगे क्या आपने में लिंग परिमाण वचन संबंध विभक्ति ये सभी लेंगे कहेंगे नहीं प्रातिपदिक्थ का अर्थ प्रापी का मात्र इतना ही लेंगे टीका में तापदिकार्थता अखंडार्थता उत्साह इतने लक्षण से चतुर्थ पद में अखंडार्थ का लक्षण का संसर्ग के पर वाक्य अति व्याप्त तो जहाँ संसर्ग है ऐसे में भी वो जाएगा प्रातिपदिक प्रतिपादकत्व सत्ता वहां भी प्रातिपदिकार्थ का प्रतिपादकत्व है वाक्य में जो कोई पद है तो जैसे कहेंगे घटम आनय तो अभी घटम आनय कहने से इसमें प्रातिपदिकार्थ घटक का प्रातिपदिकार्थ है नहीं है आगे और कर्म है आनय न क्रिया है वो जो है आप कह कि प्रापी का तो यहाँ वाक्य में तो प्राप्त है अर्थ है अखंडार्थ होगा किंतु तो यहाँ प्रातिपदिक्थ मात्र है नहीं है उसके साथ कर्म इत्यादि है इसलिए मूल में कहा प्रातिपदिक्थ मात्र परत्व व इति चतुर्थ पदस्य अर्थ मात्र शब्द देना चाहिए टीका में तथा चत्र तन मात्र प्रतिपादकत्व अभावार्थ वाक्य में जो प्रातिपदिक रहता है वो केवल तन मात्र प्रातपदिकार्थ मात्र को कथन नहीं करता है नहीं करने से वो अखंडार्थ नहीं होगा न अति व्यक्ति वाक्य में जो शब्द व्यवहार होता है वहां वो अखंडार्थ तो नहीं करेगा आगे उप्त प्रत्यक्ष ज्ञान से साक्षी द्वैविध्य द्वैविध्य अभी प्रत्यक्ष ज्ञान सविकल्प का निर्विकल्प का ये दो भाग हो गया आगे कहते हैं कि साक्षी दो प्रकार होने से प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार पूर्व विभाग के अनुसार इस विभाग और नहीं है जैसे कहेंगे मनुष्य कितने प्रकार है दो प्रकार क्या है कहेंगे ऊंचा और नाटा कहे तो मनुष्य कितने प्रकार है दो प्रकार है क्या है गोरा और काला ये दोनों में कोई संबंध है इसी प्रकार तथा तो पहले कह दिया विषय होने से सब विकल्प विषय नहीं होने से निर्विकल्प अभी कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार कैसे कहेंगे एक, एक जीव साक्षी होगा एक ईश्वर साक्षी होगा इस प्रकार के तो जीव का ज्ञान में भी सब विकल्प का, का रहेंगे तो ईश्वर का ज्ञान में भी ये रहेगा तो इसलिए ये जो विवाह करते हैं पूर्व विवाह के साथ इसका कोई संबंध नहीं है उप्त प्रत्यक्ष ज्ञान से साक्षी दैविध्य दिन दृष्टि से मूल में त्यक्ष जीव साक्षी ईश्वर साक्षी ची क्योंकि सिद्धांत मत में साक्षी जो है वही प्रत्यक्ष है वृत्ति ज्ञान वो प्रत्यक्ष नहीं है साक्षी अर्थात जो शुद्ध चैतन्य ज्ञान यक्षात अपरुषा ब्रह्म वही प्रमा है वही ज्ञान है इसलिए सिद्धांत कहते कि जीव साक्षी ये एक ज्ञान है और ईश्वर साक्षी ये दूसरा ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान रूप है संसर्ग अवगाहितो अनवगाहितो भेदे पी ज्ञानम चैतन्य रूपम है संसर्ग अवगाह्यो संसर्ग अनवगाह्य इसका आधार पर सब विकल्प को निर्विकल्प को हो गया किन्तु तो चैतन्य तो एक ही है चैतन्य तीव तो साक्षी ईश्वर साक्षी वेदेन साक्षी पदम कुछ लोग कहते हैं साक्षी शब्द का अर्थ है कि साक्षी जन्य ज्ञान। इस प्रकार बदलती अंतिम वाक्यता के जो लोग कुछ लोग कहते हैं साक्षी का शब्द का अर्थ हो साक्षी जन्य ज्ञानम इस प्रकार के तथा तो जीव साक्षी जन्यम ईश्वर साक्षी जन्य दिविध तो साक्षी का अर्थ तहित सिद्धांत कहते हैं उपादेय न ग्रहणीय उतर ठीक नहीं है ज्ञान से चैतन्य रूपत्व प्रतिपादना यहां ज्ञान कह करके चैतन्य कहते है वह जन्य नहीं है वृत्ति जन्य है जो कि उससे अभिव्यंजक है ज्ञान जन्य नहीं है इसलिए उनका बात ठीक नहीं था तथा जीव, जीव, जीव तत्र, साक्षी निरूपण जीव निरूपण अधिन जीव स्वरूप निरूपण पूर्वक स्वरूपम लक्ष्य थे जीव साक्षी का निरूपण करने से पहले जीव क्या है इसका पहले निरूपण होना चाहिए इसलिए पहले जीव स्वरूप का निरूपण करते हैं, करके तत् स्वरूपम लक्ष्य मूल में तीवो नाम अंतकरण अव छिन्न अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य अर्थात अंतकरण विशेषण बनेगा जिस चैतन्य में उस चैतन्य को कहा जाएगा जीव विशेषण विशेष से कब अलग हो जाएगा नहीं होगा इसलिए जीव से उसका अंतकरण कभी अलग होगा ही नहीं अतः ऐसा नहीं कि जीव जानेगा कि मैं हूँ और मेरा अंतकरण नहीं हो नहीं होगा सर्वदा साथ ही रहेगा इसको इसको प्रमात्र चैतन्य दंडी पुरुषण है इसलिए जिस समय में आप विशेषण को ले जाएंगे उस समय वो विशेष को दंडी बोल करके कर नहीं किया जाएगा मतलब पुरुष कहा जाएगा तो वहाँ अगर हम मानेगे ऐसे विशेषण मतलब दंडी पुरुष कहते हैं ना तो वहाँ विशेषण तो है दंड नहीं विशेषण वह विशेषण दंड को कहेंगे नहीं नहीं दंडी विशेष पुरुष का हाँ तो दंड विशेषण नहीं बनेगा पुरुष का हम कहते हैं दंडी पुरुष जहाँ विशेषण विशेष कहते हैं ये दोनों समानाधिकरण माने जाते हैं जा। तो दंडी और पुरुष ये समानाधिकरण है दंडी और पुरुष दंडी समानाधिकरण होगा आप दंड पुरुषों को भी कहेंगे दंड नहीं कहेंगे किंतु कभी हम कह देते हैं पुरुष में दंड विशेषण है इस प्रकार कह देते हैं वहाँ समान अधिकरण नहीं है विशेषण का लक्षण वही है कि कार्य कार्य के साथ हमेशा सा रहेगा और अलग हो जाएगा तो में वो विशेषण नहीं है ऐसे लौकिक व्यवहार में सब कर देते है किन्तु लक्षण के अनुसार दंड पुरुषों का विशेषण नहीं बनेगा कहा तथा जीव नाम अंतकरण अवच्छि चैतन्य ये जो अंतकरण है उस चैतन्य से कभी अलग नहीं होगा और तथा साक्षी तू अर्थात जीव साक्षी फिर किसको कहेंगे अंतकरण उपहित चैतन्य अंतकरण विशेषण बनने से उसको कहा जाएगा जीव और अंतकरण उपाधि बनने से उसको कहा जाएगा साक्षी अंतकरण जिसमें उपाधि होगा उसको कहा जाएगा साक्षी एक में वही अंतकरण विशेषण बनेगा एक में वही अंतकरण उपाधि बनेगा विशेषण जब बनेगा वो अंतकरण अलग नहीं होगा उपाधि जब बनेगा वो उपाधि अलग।, अलग हो सकता है इसलिए साक्षी के लिए अंतकरण कभी रह नहीं सकता अलग हो जाएगा उस समय जानेगा कि वो मैं हूँ तो समाधि अवस्था प्राप्त करे किन्तु जब तक तो जीव है प्रमाता है तब तो उसका अंतकरण कभी अलग नहीं होगा सर्वदा अंतकरण के साथ ही रहेगा तत्साखी तत्साक्षी अर्थात जीव साक्षी जीव साक्षी तो अंतकरण उपहित चैतन्यक्षी नीव साक्षी ना जीव जीवशाथि, साक्षी का तत्साखी तो अंतकरण ईश्वर का अंतकरण नहीं है अंतकरण उपहितम चैतन्य उपहित चैतन्य को साक्षी कहा जाएगा उपहित चैतन्य में कहने का तात्पर्य है कि वास्तविक उस चैतन्य में उपाधि का कोई मतलब उसका कोई पारमार्थिक को संबंध नहीं है वो तो दूर में खड़े है जैसे स्फटिका के पास हम कुमार रख देते हैं जपा कुम रखते हैं वो उसके साथ पारमार्थिक रूप से नहीं रहता है तो इसी प्रकार के जीव शास्त्रीय जीवन जीव, जीव हो गया अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य और अंत तो करण उपहित तो चैतन्य को हम साक्षी करेंगे जीव साक्षी जीव साक्षी चलेंगे अर्थात तो उसको हम जीव का साक्षी चलेगा जीव का साक्षी करेंगे जीव का साक्षी तो जीव संबंधी साक्षी ये चार चैतन्य हो गए कैसे चार चैतन्य हो गए जीव साक्षी नहीं तो जीव साक्षी एक ही चैतन्य अरे ईश्वर साक्षी वो दूसरे चैतन्य तो जीव साक्षी में उपाधि कौन बनना है अंतकरण ईश्वर साक्षी के लिए उपाधि बनेगा माया अंत करण परिच्छि है माया अपरिचिन्न है जीव साक्षी इस जीव जीव और ईश्वर ईश्वर साक्षी ऐसा चार है भी ये रोग होगा जिस समय में हम घट को जान रहे हैं हम हो गए जीव तो घट को जान रहे हैं तो ये जीव को और ये घट को अरे घट वृत्ति को ये सबको प्रकाश कौन करेगा क्योंकि जीव साक्षी प्रकाश करेगा और इसी प्रकार ईश्वर माया उपोहित तो होता है अगर समि तो वहां माया विशिष्ट जो हो गया वो ईश्वर हो गया ईश्वर अर्थात माया विशिष्ट ईश्वर से माया कभी अलग होगा ही नहीं किंतु अगर ईश्वर से माया कभी अलग ही होगा ही नहीं तो हम उसका ऐक्य कैसे कराएंगे चैतन्य के साथ क्योंकि जीव का भी जीव साक्षी है जो कि चैतन्य है ईश्वर में भी ऐसे है कि ईश्वर साक्षी है अगर ईश्वर साक्षी में माया उपाधि नहीं बन गई अगर माया विशेषण ही बनेगा तो चैतन्य से साक्षी से और माया कभी तो छूटेगा ही नहीं तो फिर उसका तत्व तो तो तो का शोधित अर्थ कहा से ज्ञान होगा नहीं होगा तो ऐक्य ज्ञान नहीं होगा जैसे जीव में भी विशेषण और उपाधि बनते हैं ऐसे ईश्वरों में भी वहां भी विशेषण उपाधि बनेगा किंतु वहाँ माया है चैतन्य का एक बार विशेषण बन जाएगा अर्थात तो वहां अलग नहीं होगा माया चैतन्य से जब अलग नहीं होगा उसका नाम होगा ईश्वर माया चैतन्य से अलग हो जाएगा तो उसको कहेंगे ईश्वर साक्षी जब माया चैतन्य से अलग हो जाएगा केवल चैतन्य रह जाएगा इसी प्रकार यहाँ जीव साक्षी में भी जब अंत करण अलोक हो जाएगा चैतन्य रह जाएगा ये दोनों तो चैतन्य को तो एक ही करेगा तो दो संख्या माया है तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे हो सकता है माया है नहीं? माया भी सब कभी भी रहता है ईश्वर के साथ वो सर्वज्ञ कैसे होता है एक माया ईश्वर के साथ रहने से ही सर्वज्ञ होगा ईश्वर तो अविद्या माया का अविद्या मानते है माया ही अविद्या अविद्या का दो अच्छा कारण कार्य है एक आवरण करेगा और विक्षेप करेगा जीव को ये अविद्या क्या करता है आवरण कर देता है माया के कि ईश्वर को आवरण नहीं कर पाएगा माया का वहां एक कार्य होगा क्या करेगा विक्षेप करेगा आवरण नहीं करा पाएगा जीव को आवरण होने से जीव जानता है कि मैं रामानंद हूँ श्यामानंद हूँ गोविंदानंद हो तो मैं चैतन्य हुए नहीं जानता है क्यों आवरण है ईश्वर को यह आवरण नहीं है अर्थात ईश्वर जानता है किंतु दूसरा कार्य कि विक्षेप जीवो को भी दिखता है घटा पटा नदी पर्वत तो ये विक्षेप है ईश्वर को तो भी ये विक्षेप अंश है माया का विक्षेप अंश है इसलिए ईश्वर को भी नदी पर्वत है घटा पर्वत ये रामानंद श्यामानंद ईश्वर को भी पता चला जाए ईश्वर को आवरण नहीं होने से जानता है ईश्वर तो में ब्रह्म ये जानता है और दूसरा संकट कोई बोलते है ब्रह्म जीव ईश्वर ऐक्य कभी बोलते जीव ब्रह्म इसमें जो ईश्वर ऐक्य मतलब जो माया अर्थात तो ना जीव ईश्वर होगा ना जीव ब्रह्म होगा वास्तविक तो की यहाँ जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी ऐक्य होगा जीव कहने से अर्थात जीव का जो चैतन्य अंश है जो उसका उपध्यय अंश है उपाधि अंश को लेकर कभी नहीं होगा और जीव जब भी जीव शब्द उच्चारण किया जाएगा अर्थात चैतन्य में उपाधि अंश को लेकर के ही जीव कहा जाएगा और जब करेंगे हम शब्द प्रयोग कर सेंगे जीव ईश्वर इन किन्तु हमको बुद्धि में लेना पड़ेगा यहाँ विरुद्ध अंश विशेषण अंश छोड़ करके ही केवल विशेष मूल में कहा तत्साक्षी तो अंतकरण उपहित चैतन्य हम तत्साक्षी अर्थात जीव शन <coughs> उपहित चैतन्य तीव साक्षी अच्छा जीव साक्षी ईश्वर साक्षी मध्य मूल कारण जीव नाम तत्व तो जीव साक्षी ईश्वर साक्षी मध्य में विचार करेगा अंतकरण से विशेषण्वे चैतन्य से जीवत्व चैतन्य ही जीव बन जाता है कब अंतकरण विशेषण हो गया अर्थात तो उसे छूटेगा नहीं तो वो जीव मानेगा और तद उपाधि तीतत्व जिसको अनुभव हुआ ये अंतकरण उपाधि है कब अनुभव होगा अगर सर्वदा लगा रहेगा अंतकरण उसको उपाधि मानेगा अगर कभी अंतकरण रहित तो होकर के जब अनुभव होगा तब तो वो जान जाएगा अब अंतकरण रहित तो अवस्था में एक बार भी जिसको अनुभव हो जाएगा आगे अंतकरण आने पर भी वो क्या मानेगा ये अंतकरण सर्वदा मेरे साथ रहता है ऐसे मानेगा वो जान लगा आगे ये तो उपाधि है अंतकरण उपाधि है तो फिर मैं कौन हो मैं तो साक्षी हूँ जिसको एक बार भी अंतकरण के बिना अनुभव होगा और निश्चय कर लेगा मैं साक्षी अंतकरण बिना साक्षीकरण कोई विषयाकार नहीं हो और अहम आकार भी नहीं हो अहम आकार से अहम कह देते हैं, परिच्छि नहीं होने से प्रमो का जाएगा हमको जो साक्षी गुण कहेगा उसको साक्षी गुण को मानेगा प्रश्न क्या जो उसको विषयकार नहीं होगा उसमें साक्षी बने जीव साक्षी हाँ वो जीव साक्षी होगा तो उस समय फिर हमको अनुभव क्यों कैसे आएगा या अहम अनुभव आएगा मैं हूँ मतलब तो मैं इस प्रकार की अनुभव तो, तो रहेगा ऐसा नहीं कभी मैं लुप्त हो जाएगा वो कभी लुप्त तो नहीं होता है अलुप्त तो कहते हैं ना अलुप्त तो साक्षी पहले विशेष रूप से उपाधि जान लिया बस और सब वैसे रहेगा रहेगा तो कभी छूटेगा नहीं अंत करना अंत करना जब हम घुटने में प्रणाम करते हैं तभी छूट जाता है वो तो दूर की बात है तो हम जब सांस लेते हैं अंदर बाहर करते हैं बीच में छुट जाता है जी। जब सांस भी लेते हैं ना अंदर बाहर करते हैं छूट जाता है और आप अनुभव करना चाहते हैं तो आप सांस को रोकिए जबरदस्त करके तो देखेंगे ये बंद हो जाएगा प्राणायाम क्यूँ करते हैं कु कुम्भ कुंभक में बंद हो जाते हैं प्राणायाम क्यों करते हैं प्राणायाम करता जी कहते ना रास्ता में हम्स बनाना जानते है जो ऊंचा ऊंचा कर देता गाड़ी और स्पीड चलेगा ये कुंभों का प्राणायाम क्यों करते हैं? इसका जो स्पीड है ना उसको बार बार दिरे दिरे दिरे दिरे उसको इसको बार बार तोड़ना धीरे धीरे धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा उसको बार बार तोड़ेंगे उसको बंद करेंगे दौड़ रहे पकड़ लेंगे फिर पकड़ लेंगे धीरे धीरे स्लो हो जाएगा ना प्राणायाम का वही आवश्यक है इसलिए जब भी हम कुंभ करते हैं ये बंद हो जाता है तो हमको साक्षी का अनुभव होता ही है किन्तु हम वेद तो नहीं सुनने से कहते हैं ये जो अनुभव है ये अहम है ना अहम कौन है मैं तो रामानंद श्यामान्त सुननाह रामान कैसे मैं कूटस तो कहते ना तो जो ज्ञान हुआ ये साक्षी का ही हुआ ये सबको होता है जी मतलब यहाँ अवच्न है वो तो पारमर्थिक नहीं उपाधि पारमर्थिक उपाधेय नहीं जो जो यहाँ जो अंतकरण है उपाधि ऐसे जानना वो तो उपाधि ये तो निश्चित है लेकिन जो उस जो आवच्छ मांग करके में साथ साथ रखा है वही अभी हमारा गलती मतलब वही तो बंधन है वो वही तो बंधन है हाँ, वो, वो तो फार्मार्थी तो नहीं है ना फार्मी तो नहीं है इसलिए जीवन मुक्त होने के बाद भी हम तक कर फिर भी वो रूप से रहता है उपाधि रूप से रहता है जानता है कि हमसे अलग है रहेगा वो बाकी सब ऐसे चलेगा बाकी सब ऐसे चलेगा मतलब हम लोग का दृष्टि से वो कहेंगे कि बाकी सब तो ऐसे ही हो तो ज्ञानी भी बिल्कुल ऐसा ही चलते हैं हम लोग ऐसा चलते हैं क्योंकि ज्ञानी क्या जानता है ये है ही नहीं अर्थात यहाँ और थोड़ा अंतर है हम कहते हैं कि ज्ञानी का दृष्टि से क्या होगा हम लोग का दृष्टि से वो विशेषण बन करके रहता है ज्ञानी का दृष्टि से, से उपाधि बन करके रहेगा वास्तविक ज्ञानी का दृष्टि से उपाधि बनकर के नहीं रहेगा क्यूँकी ज्ञानी जानेगा ये रज्जु का सरपम जिसको रज्जु बोल करके ज्ञान हो गया उसका दृष्टि से अभी रजू का सरपत ऐसे ही रहेगा ज्ञान वो क्या जानेगा वास्तविक रज्जु का, का सरपत तो से सर्पत कभी है ही नहीं ज्ञानी का दृष्टि ऐसे रहेगा अर्थात ये जो अंतकरण जो उपाधि ये जो जगत ये सब कुछ है ही नहीं वो उसका चूड़ान्त निर्णय है व्यवहार करने का समय ऐसे दिखेगा हम भी उसको पूछेंगे तो अंतकरण उपाधि बनकर के है नहीं है नही तो व्यवहार कैसे होता है ये तो लोग व्यवहार करने के लिए तो जितना जल्दी हमको निश्चय हो कि हम जीव साक्षी हैं हम और जीव नहीं है ये मान्यता हम मान लिए हैं हम जीव है हमारा मान्यता टूट जाएगा हम जीव नहीं हम जीव साक्षी हैं बस नहीं है काम तो अंतकरण ये अंतकरण ये जो हम तो रजू को देखिए सबको जहां जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही है तो इसको फिर करना, करना ये आवश्यक तो नहीं कहता न महात्मा जी को कहा की नहीं चित शुद्ध करना पड़ेगा अब लाश को माला पहना अंत करना तो क्या हो जाएगा ये कल्पित पदार्थ है केवल ऐसा कले दिखता है जैसे रजु में सर को जिसको जीव साक्षी का निश्चय हो जाएगा तो वो फिर अंतकरण को सुधार क्यूँ करेगा स्फटिक अगर निश्चय हो गया ये पुष्प तो उपाधि है वो दूर में है वो पुष्पों का रंग बदलने के लिए उद्यम करेगा नहीं करेगा किंतु कब तक तो करता रहेगा जब तक तो ये पुष्प का रंग इसमें कुछ प्रभाव डालता है कब डालेगा कहेंगे अगर वो बनेगा विशेषण बनेगा तो विशेषण बनने से स्फटिक में डाल देगा अपना स्वभाव को किन्तु अगर स्फटिक निश्चय है कि ये तो उपाधि है खाली दिखने पर भी लालिमा स्फटिका क्या जानेगा ये लालिमा इसको इसमें दिखता है किसको अगर दूसरों को स्फटिको में स्फटिका क्या जानेगा हम में लालिमा है बोल करके दूसरों को दिखता है किंतु स्फटिका अंदर से क्या जानता रहेगा मेरे में लालिमा नहीं नहीं है तो पुष्प में क्यों परिवर्तन करने के लिए उद्यम करेगा नहीं करेगा किन्तु अगर स्फटिकों को अनुभव होता रहेगा ये पुष्पो हमें रंग डालता है अगर ऐसे उसको अनुभव होगा तब तो वो पुष्प को बदलने के लिए कोशिश करेगा ये हम लोगों का स्थिति होता है समय वो करना पड़ेगा अर्थात हम मानते हैं कि ये पुष्प हम में रंग डालता है अर्थात ये अभी उपाधि नहीं बन करके हमारा विशेषण बन जाता है जब तक ऐसा अनुभव होगा हमको उसको बदलना पड़ेगा वास्तविक क्या है वो थोड़ा दूर तक तो सुधार नहीं होने से अंतकरण ये स्फटिकों को अनुभव करने देगा नहीं की आप मुक्त हैं क्योंकि वास्तविक ये मुक्त है और बंधन है ऐसा बुद्धि मतलब ऐसा विचार स्फटिको में रहेगा ना पुष्पों में रहेगा वास्तविक किस में रहेगा जैसे विचार कहाँ रहता है चैतन्य में ना अंतकरण में अंतकरण अंतकरण ही वास्तविक मानता है कि मैं बद्ध हूँ और वही अंतकरण ही आगे मानेगा मैं मुक्त हूँ ये कब मानेगा जब उसका कालिमा थोड़ा घट जाएगा अंतकरण ही मानेगा क्योंकि चैतन्य को कुछ मानना नहीं कुछ करना नहीं है अंतकरण मानेगा मैं मुक्त हूँ और मैं कौन हूँ कहेगा मैं चैतन्य हूँ कहेगा कौन अंतकरण तब वो मुक्त भी नहीं है क्योंकि जब जब पद से निकल गया तब व्यक्ति ही नहीं है तब फिर वो मुक्त भी नहीं होगा अर्थात ये थोड़ा स्पष्ट हुआ न आपको ये ग्रहण नहीं कर रहे आपको मतलब ये और थोड़ा जोर जाना चाहिए अपने तो अधिक और थोड़ा विचार करिए अभी बद्ध बोलकर के जब हम मानते हैं हम जीव है अर्थात चैतन्य और अंतकरण अभी मिलकर के हैं इसमें अभी जो दो अंश है इसमें एक चैतन्य अंश है ये क्रिया करने वाला है निष्क्रिय है कूटस्थ है असंग है ये दोनों मिलने पर भी इसमें कुछ जीव में कुछ क्रिया दिखता है क्या हमें बद्ध ये जो मैं बद्ध हूँ ये क्रिया दिखता है ये असंग कुटस्थ के चलते ना ये विशेषण के चलते विशेषण ये अंतःकरण ही मान रहा है मैं बद्ध हूँ आगे ये मुक्त हो जाएगा मुक्त हो जाएगा मतलब कहते हैं कि अभी ये अलग हो जाएंगे ये जान लिया कि ये तो उपाधि है किंतु तो जिस समय में व्यवहार इत्यादि होगा विचार इत्यादि चलेगा कुछ भी चलेगा ये दोनों साथ होकर कैसे ही चलेंगे व्यवहार मात्र ये दोनों साथ आएंगे ये किन्तु अभी जो संघात है ये अब कहेगा अभी मैं बद्ध नहीं हूँ मैं मुक्त हूँ अभी हो गया। जीव में अभी माना अभी ये जो ये दो अंश पहले दो अंश मिलकर के थे कह रहे थे मैं बद्ध हूँ ये आमसर, ये अंश निष्क्रिय है इसी अंश में बद्ध तो होने का कारण ये दोनों मिलकर के कहते थे मैं बद्ध हूँ अभी ये दोनों मिलकर के कहते है मैं मुक्त हूँ कहेंगे ये अंश निष्क्रिय है इसको तो कुछ करना नहीं है तो वास्तविक यही अंश ही अभी मानने लगा मैं मुक्त हूँ मानने जब लगा मैं मुक्त हूँ मानने लगा तो मैं कौन हूँ कहेगा मैं ये हूँ पहले मिला करके मानता था पहले मैं बिल्कुल जड़ा हूँ ऐसा कोई नहीं मानता इसको मिला करके मानता था किन्तु ये मानता था कि मैं तो ये अंश प्रधान वाला हूँ अभी, अभी ये अंश को हटा करके मानता है यही ही तो मानता है कि मैं ये हूँ इस प्रकार की मानना लगा ये पहले मैं बद्ध हूँ काली ग्रस्त हूँ अभी काली मुक्त हूँ ये कब होगा ये जब थोड़ा शुद्ध हो जाएगा बिल्कुल अशुद्ध अवस्था में ये मानेगा नहीं कहेगा जो लाख रूपया कर्जा दिया है उसको जितने आप जितने वो मानेगा कभी नहीं भाई मैं कर्जा दिया नब्बे हजार वापस कर दिया और वो धीरे-धीरे मानने जब इसमें रजस तमस हट जाएगा सत्व रह जाएगा तब तो कहेगा मैं अब बधन में नहीं हूँ क्यों मैं तो यह हूँ सत्व हो जाने से कहने लगेगा मैं यह, यह हूँ तो, अर्थात इसको शुद्ध करने का आवश्यक है क्योंकि हम नहीं मान पाए हैं कि हम ये हैं जब ये निश्चय कर लेगा मैं तो ये हूँ तो इसको मानना ही है मैं ये हूँ मानने के लिए क्या करना है पौधा लेकर मिट्टी खोदना कोई जरूरत नहीं मानना है ना तो इसी को कहते हैं ज्ञान मानना अर्थात ज्ञान अर्थात हमको ये दृढ़ हो जाए अर्थात हमको कभी भी संशय विपर्य नहीं हुआ पर संसय क्यों करेगा कहीं इसमें रजस है, रजस क्या करेगा विभाजन दिखाएगा सत्य क्या होगा और ऐक्य दिखाएगा सत्य हो जाना ये तब तो ये मुक्त तो होगा इसलिए इसको सुधार करना है ये मान रहा कि मैं अभी बंधन बंधन में फिर यही मानेगा कि मैं मुक्त हूँ फिर भी रहेंगे तो दोनों एक तो नहीं हो पाएंगे अब वास्तविक क्या उस समय में ये मानेगा की वास्तविक ऐसे एक भिन्न पदार्थ नहीं है मैं ये हूं और यही एक ही है यही मानेगा किन्तु मानेगा कि मैं ये हूं मैं ये हूं और वो मानेगा भी नहीं क्यों ये तो केवल कल्पित तो है ना जो शत्रु भी कहे वो कहेगा कि ये कल्पित तो है मैं ये हूं और यही मात्र है ये है ही नहीं अर्थात में जो सर्प दिख रहा था पहले विषधर सर्प था तो भी निकल गया मान लीजिए मन दृष्टांत देते हैं मैं केवल के साधा सर्को हूँ वो नहीं मानेगा मैं हूं। और सबको तो कहेगा मैं तो रज्जु ही हूँ सर तो तो को खाली दिख रहा है ऐसे कौन मान रहा है वो सादा सर को मान रहा है क्या मान रहा है मैं तो रज्जु ही हूँ ऐसी प्रकार दृढ़ कर लेगा सादा सर को मानेगा मैं रज्जु हूँ तो फिर यह सादा सरपो का सादा सर को इस प्रकार की स्थिति रहेगा अंदर में और कुछ प्रश्न इसको अभ्यास करना ही पड़ेगा निश्चय उत्तर कितना आते हैं उतना और भी ज्यादा कंफ्यूज हो सकते इसको अर्थात तो हमको इसको सत्व बनाना भी सत्व नहीं होने से नहीं बोला इसको बनाना ही तो सत्व जब तक तो नहीं होगा ये निश्चय कभी भी नहीं करेगा कि मैं चैतन्य हूं ये करेगा ही नहीं क्योंकि रजत समस्या ना तमस तो का क्या कार्य है विपरीत दिखाना रजस का क्या कार्य है भेद दिखाना अच्छा भेद दिखेगा तो चैतन्य तो इतने एक दिखाने से होगा ना तो एक कब दिखेगा सर्वभूतेश्त है अभिभक्तम विभक्तेशु तो सात्विक बनाना ही पड़ेगा तो इसलिए हमारा जीवन जितना सातविक होगा कला आश्रम का रूटीन को आप हंड्रेड परसेंट फॉलो करिए हमारे कहते हैं दस साल में आपको होगा निश्चय नहीं कहते हमारे जी कहेंगे होने का संभावना है तो इसलिए हटाइए राजस्म ये होगा पर तो नहीं पड़ेगा ठीक है अच्छा ये पंक्ति तो पूरा कर देते हैं अंतकरण से टीका विशेषणत्वे करण से, से तस्य उपाधित्वे जीवत्व तस्वीर उपाधित्व आप कितने बजे साढ़े तीन मिनट तसे उपाधित्व तस्य तस्य उपाधिते अंतःकरणस्य अंतःकरणस्य विशेषणत्वे चैतन्यस्य सब पद देख लीजिए विशेषणत्वे चैतन्यस्य विशेषण आगे तस्य उपाधिते तस्य अंतक अंतःकरणस्य उपाधिते पहले था अंतःकरणस्य विशेषणत्वे चैतन्यस्य जीवत्व अभी अंतक उपाधि चैतन्य चैतन्यक्षी तत्व जीव साक्षी चैतन्य जो उपाधि बन जाएगा एम अंतरण जो उपाधि बन जाएगा चैतन्य जीव साक्षी आ जाएगा चैतन्य जीव साक्षी हो जाएगा इतनी तय भेद एक तुम स्फोटी इसको स्पष्ट कर दिया मुद्द में अंत करण से विशेषण तो उपाधि तो अभिराव अंतकरण विशेषण हो जाएगा तो जीव और उपाधि बन जाएगा तो साक्षी जितना जितना हम अंतकरण को उपाधि बनाए वो बार बार हमको पकड़ेगा हम कहेंगे आपको दूर ले आप तो, है। तो उपाधि हैं वो पकड़ेगा क्यों कहेंगे नादिकाल से हम संस्कार डाले है ना इतना जल्दी छूटेगा नहीं और हम उसको हटाएंगे कि जितना हम उसको जो हटाएंगे उतना हमारा अंदर में विक्षेप होगा लड़ाई होगा ना उतना जोर हमको छोड़ेगा नहीं हम तो भगाएंगे तो ये चलेगा और हम उसको सहन करने के लिए समर्थ होना चाहिए हम रास्ता से हट जाना गिर जाना ये सब अर्थात तो हम लड़ाई नहीं कर पाएगा गिर गए भागे ये नहीं होना चाहिए हम तो जोर लगा कर गए थोड़ी जाते हैं तो पकड़ेंगे दूसरों को तभी तो जाकर हमको तो बल मिलेगा अंतग्रहण को हम हटाएंगे हटाने के लिए हम नहीं कर पा रहे हम गिर जाएंगे तो पकड़ेंगे दूसरो को सभी जा करके अर्थात स्पीड रख करके जितना जिसका सामर्थ्य चलना ही पड़ेगा अर्थात बार बार मानना पड़ेगा की अंतकरण हमसे अलग है अंतकरण हमसे अलग है अर्थात तो अंतकरण का जो सब परिणाम होता है सुख दुख राग द्वेश वो हमसे अलग है अर्थात तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर होना नहीं चाहिए ऐसे प्रभाव को हटाना है जितना हम अंतकरण का ये परिणाम का प्रभाव को हमारे ऊपर हटाएंगे हम उतना साक्षी बने इसको हटाना ही है तो परिणाम को जितना हटा पाएंगे अर्थात तो ये साधन सब अर्थात करने का विचार है अर्थात तत्व तो, तो, तो, तो इतना ही है पूरा हो गया आगे जो होगा साधन चतुष्ट अर्थात हमको अंतकरण को दूर रखना है ओम शंकर भगवतों